महाभारत शांति पर्व द्विश्तमोध्याय राजा के लिए सदाचारी विद्वान पुरोहित की आवश्यकता तथा प्रजापालन का महत्व मिस्मवाच महत्ववाच ये तू सतोरक्षे अथ तत्व स एव राज्य कर्तव्यो राजन राज पुरोहित विष्णु जी ने कहा राजन राजा को चाहिए कि वह एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनावे जो उसके सत्कर्मों की रक्षा करे और उसे असत्कर्म से दूर रखे तथा जो उसके शुभ की रक्षा और अशुभ का निवारण करें अत्रोदाह इतिहासम पुरातन अलस्य संवाद मातरेश्वरः इस विषय में विद्वान लोग इला कुमार पुरुवा तथा वायु के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं पुर्वाच कुत्त ब्राह्मण हो जा तो वर्णचापे कुय कस्माच्च भवत श्रेष्ठ स्तन में व्याख्या तो बर्ती पूर्वर पुर्वा ने पूछा वायुदेव ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है अन्य तीनों वर्ण भी किससे उत्पन्न हुए हैं तथा ब्राह्मण उन सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं यह मुझे स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करे मातृस्ववाच ब्राह्मण मुखत ब्राह्मणो ब्रह्मणो राज क्षत्रिय श्रेष्ठ उर्भ्याम वैश्य एव वायु ने कहा नवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की दोनों भावों से क्षत्रिय की तथा दोनों उर्वों से वैश्य की सृष्टि हुई है वर्णा परिचर त्रयाण भरतर्षभ वर्णचतु पश्चात पद्याम शुद्रो विमता भरतश्रेठ इसके बाद इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी के दोनों पैरों से चौथे वर्ण शूद्र की रचना हुई ब्राह्मणो जायम हि पृथिव्या ईश्वर सर्वभूता धर्मकोश से ब्राह्मण जन्म काल से ही भूतल पर धर्म को उसकी रक्षा के लिए अन्य सब वर्णों का नियंता होता है अतः पृथ्वी क्षत्रिय दंडम द्वितीय वर्णम अको प्रजा नाम अनुगुप्त ब्रह्माजी ने पृथ्वी पर शासन करने वाले और दंड धारण में समर्थ दूसरे वर्ण क्षत्रिय को प्रजाजनों की रक्षा के लिए नियुक्त किया वैश्यस्तु धनधान्य त्रिण वर्णिया परिचरे दिब्रह्मनम वैश्य धनधान्य के द्वारा तीनों वर्णों का पोषण करे और शुद्र शेष तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहे यह ब्रह्मा जी का आदेश है ऐर्वाच दिजस् क्षत्रबंधो कशेयम पृथ्वी भवे धर्मतः सह वे न सम्य पूर्वा ने पूछा वायुदेव धन धान्य सहित पृथ्वी धर्मतः किसकी है ब्राह्मण की या क्षत्रि की या मुझे ठीक ठीक बताइए वायुर्वाच विप्र्य सर्वे वै तक गतम ज्येष्ठे नाभिजने देह तदर्म कुशला देव ने कहा राजन धर्म निपुण विद्वान ऐसा मानते हैं कि उत्तम स्थान से उत्पन्न और ज्येष्ठ होने के कारण इस पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब ब्राह्मण का ही है स्वये ब्राह्मणो भुंगते स्वस्ते स्वं ददाति गुरुर्षि सर्वर्ण ना नाम ज्येष्ठ श्रेष्ठ च ब्राह्मण अपना ही खाता अपना ही पहनता और अपना ही देता है निश्चय ही ब्राह्मण सब सवर्णों का गुरु ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है पत्य भाव यथ स्त्री देवर कुरुते पतिम् आनंतरिया तथा छत्र पृथ्वी कुरुते पतिम् ये सी प्रथम कल्प आपद्यो भवि जैसे वाग्दान के अनंतर पति के मर जाने पर स्त्री देवर को पति बनाती है कन्या कृते पति तामह विधाल एना निजो विंदे तदेवर उसी प्रकार पृथ्वी ब्राह्मण के बाद ही छत्री का पति रूप में वर्ण करती है यह तुम्हें मैंने अनादिकाल से प्रचलित प्रथम श्रेणी का नियम बताया है आपत्ति काल में इसमें हेर फेर भी हो सकता है यदि स्वर्गम परम स्थान सधर्म पारग से यकंचिज्जयसे भूमि ब्राह्मणा निवेदय धृतवृत्तपन्नाय धर्मज्ञा तपस्वी सधर्म परितृप्तायो जो पर भेद यदि तुम स्वधर्म पालन के फलस्वरूप स्वर्गलोक में उत्तम स्थान की खोज कर रहे हो अर्थात चाहते हो तो जितनी भूमि पर तुम विजय प्राप्त करो वह सब शास्त्र और सदाचार से संपन्न धर्मज्ञ तपस्वी तथा स्वधर्म से संतुष्ट ब्राह्मण को पुरोहित बनाकर सौंप दो जो कि धनोपार्जन में आसक्त न हो यो राजम दुद्ध्यात परिपूर्णया ब्राह्मणो ही कुले जात प्रो विनीतवा श्रेयो नजान्चित्र सरस्वती राजाचरती यदर्म ब्राह्मण ही न तथा जो सर्वतो भाव से परिपूर्ण अपने बुद्धि के द्वारा राजा कवो सन्माग पर ले जा सके क्योंकि जो ब्राह्मण उत्तमकुल में उत्पन्न विशुद्ध बुद्धि से युक्त और विनयशील होता है वह विचित्रवाणी बोलकर राजा को कल्याण के पथ पर ले जाता है जो ब्राह्मण का बताया हुआ धर्म है उसी को राजा आचरण में लाता है शुश्रूषूरन छत्रधर्मा वृत तावता सत्यतः प्राग्ञिर यथती थति। तस् धर्म से भागी राजोहित क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला अहंकार शून्य तथा पुरोहित के बात सुनने के लिए उत्सुक उतने से ही सम्मान को प्राप्त हुआ विद्वान नरेश चिरकाल तक यशस्वी बना रहता है तथा राज पुरोहित उसके संपूर्ण धर्म का भागीदार होता है एवे प्रजा सर्वा राजनासंसिता सम्यक वृता स्वधर्मस्थ न कुतचि भयान्वता इस प्रकार राजा के आश्रय में रहकर सारी प्रजा सदाचार परायण अपने अपने धर्म में तत्पर और सब ओर से निर्भय हो जाती है राष्ट्रे चरंतीयम धर्मम साध्विरक्षिता धर्मस्य राजा भागम चतुर्थम राजा के द्वारा भली सुरक्षित हुए मनुष्य राज्य में जिस धर्म का आचरण करते हैं उसका एक चौथाई भाग राजा भी प्राप्त कर लेता है देवा मनुष्या पितरो गंधर्व रगराक्षसा यज्ञ मे वो जीवंती ना चेष्ट अराजते देवता मनुष्य पितर गंधर्व, नाग और राक्षस ये सबके सब, सब यज्ञ का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं परंतु जहाँ कोई राजा नहीं है उस राज्य में यज्ञ नहीं होता है एतो दत्ते न जीवंते देवता पितर तथा राजस् धर्मस्ोग प्रतिष्ठिता देवता और पितर भी स्मृति लोग से ही दिए गए यज्ञ और श्राद्ध से जीवन यापन करते हैं अतः इस धर्म का योग क्षेत्र पर ही अवलंबित है सूर्य चुखम शीत जब गर्मी पड़ती है उस समय मनुष्य छाया में जल में और वायु में सुख का अनुभव करता है इसी प्रकार सर्दी पड़ने पर अग्नि और सूर्य के ताप से तथा कपड़ा ओढ़ने से उसे सुख मिलता है अर्थात परंतु अराजकता का भय उपस्थित होने पर मनुष्य को कहीं किसी वस्तु से भी सुख प्राप्त नहीं होता है शब्द स्पर्शे रसे रूपे गंधे च रमते मनहम तेसु भोगुषु न भीत लभते सुखम अभियोदाता तो महत्फल नी प्राणसम दानम त्रीसु लोकेशु वि साधारण अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का मन शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में आनंद का अनुभव करता है परंतु भयभीत मनुष्य को उन सभी भोगों में कोई सुख नहीं मिलता है इसलिए जो अभेदान करने वाला है उसी को महान फल की प्राप्ति होती है क्योंकि तीनों लोकों में प्राणदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है इंद्रो राजा यमो राजा धर्मो राजा तथा चम राजा विभर तिरुपाणी राजा सर्विदम धृतम राजा इंद्र है राजा यमराज है तथा राजा ही धर्मराज है राजा अनेक रूप धारण करता है और राजा ने ही इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है इसे श्री महाभारती शांति पर्वे राजधर्मानुशासन पर्व रे सप्तति तपोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज पर्व में बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ